केन उपनिषद प्रथम खंड यनमसा न मनुते मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्ये नेदम यदिमुपास चैतन्यमय वस्तु की मन के द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती परंतु कहते हैं कि जिसके द्वारा मन कल्पना करता है उसी को तुम ब्रह्म समझो न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं भाष्य यमसा मन न मनुते मन इति बुद्धि अंतक एकत्वेन गृह्य मनुते अरेन इति अने मनारणवय व्यापक काकलो विचित्स्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति इति धीर भीएस मन है श्रुतेह श्रुते वृत्तिमत मनः तेन मनसा यज्योति मनस अवभाषक न मनुते न ना नापि नकलनाश्चिनोती लोकः मनसो अवभासकत्वेन अवभाषक नियंतृवात्व प्रति प्रत्यक स्वात्म न प्रवर्तते अंतक अंतस्थेन ही चैतन्यज्योतिषा अवभासितस्य मनसो मनन साम्यम तेनालीक मनोजन ब्रह्मणा मत विषयकृत व्यात आहुरा कथयविद तस्त मनस आत्मा प्रत्यक्चेतर ब्रह्म विद्धि नेदम इदी पूर्ववत् जिसकी मन के द्वारा कल्पना नहीं कर सकते यहाँ बुद्धि तथा मन को एक साथ लेकर अंतकरण को मन कहा गया है इसके द्वारा मनन करते हैं अतः यह मन है और सभी विषयों में व्याप्त होने के कारण सभी इंद्रियों में सामान्य व्याप्त है श्रुति में भी कहा गया है कामना संकल्प शंका श्रद्धा अश्रद्धा धैर्य अधीरता लज्जा बुद्धि और भय यह सब कुछ मन ही है इस प्रकार मन कामना आदि वृत्तियों से युक्त है और उस मन का जो प्रकाशक उसे जीवंत बनाने वाला चैतन्य ज्योति है उसका इस मन के द्वारा कल्पना और निश्चय भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मन का प्रकाशक होने के कारण उसका स्वामी है चूँकि यह चैतन्य ही समस्त विषयों का मन का भी मूलभूत अंतस्थ तत्व है अतः मन बुद्धि रूप अंतकरण अपनी आत्मा में प्रवृत्त सक्रिय नहीं होता क्योंकि अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति द्वारा प्रकाशित मन में ही मनन संकल्प की क्षमता होती है इसलिए ब्रह्मवेदता कहते हैं कि कामना आदि वृत्तियों सहित मन जिस ब्रह्म के द्वारा विषयीकृत व्याप्त होता है उसी को तुम मन की आत्मा तथा भीतर से चेतना प्रदान करने वाला ब्रह्म समझो न इदम उपाधियों से युक्त जिस अनात्मा स्वरूप ईश्वर आदि की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है आदि की व्याख्या पहले के समान होगी